तत्व चिंतामणि गीता में भक्ति श्रीमद् गीता एक अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है यह कर्म उपासना और ज्ञान के तत्वों का भंडार है इस बात को कोई नहीं कह सकता कि गीता में प्रधानता से केवल अमुक विषय का ही वर्णन है यद्यपि यह छोटा सा ग्रंथ है और इसमें सब विषयों का सूत्र रूप से वर्णन है परंतु किसी भी विषय का वर्णन स्वल्प होने पर भी अपूर्ण नहीं है इसीलिए कहा गया है गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य से मुख पदमात्स्रिता महाभारत भीष्म पर्व इस कथन से दूसरे शास्त्रों का निषेध नहीं है यह तो गीता का सच्चा महत्व बतलाने के लिए है वास्तव में गीतोक्त ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता गीता में अपने अपने स्थान पर कर्म उपासना और ज्ञान तीनों का विषद और पूर्ण वर्णन होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन सा विषय प्रधान और कौन सा गौड़ है सूत्रांग जिनको जो विषय प्रिय है जो सिद्धांत मान्य है वही गीता में भाषने लगता है इसीलिए भिन्न भिन्न टीकाकारों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं पर उनमें से किसी को हम असत्य नहीं कह सकते जैसे वेद परमात्मा का निश्वास है इसी प्रकार गीता भी साक्षात भगवान के वचन होने से भगवत स्वरूप ही है अतएव भगवान की भांति गीता का स्वरूप भी भक्तों को अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से भाजता है कृपा संध भगवान ने अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त संसार के कल्याणार्थ इस अद्भुत गीता शास्त्र का उपदेश किया है ऐसे गीता शास्त्र के किसी तत्व पर विवेचन करना मेरे सदि साधारण मनुष्य के लिए बाल चपलता मात्र है मैं इस विषय में कुछ कहने का अपना अधिकार न समझता हुआ भी जो कुछ कह रहा हूँ सो केवल अपने मनोविनोद के लिए है निवेदन है कि भक्त और विज्ञजन मेरी इस बाल चेष्टा पर क्षमा करें गीता में कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों सिद्धांतों की ही अपनी अपनी जगह प्रधानता है तथापि यह कहा जा सकता है कि गीता एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है इसमें ऐसा कोई अध्याय नहीं जिसमें भक्ति का कुछ प्रसंग न हो गीता का प्रारंभ और पर्यवसान भक्ति में ही है आरंभ में अर्जुन साधिमाम प्रपन्नम कहकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और अंत में भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहकर शरणागति का ही पूर्ण समर्थन करते हैं समर्थन ही नहीं समस्त धर्मों का आश्रय सर्वथा परित्याग कर केवल भगवदाश्रय अपने आश्रय होने के लिए आज्ञा करते हैं और साथ ही समस्त पापों से छुटकारा कर देने का भी जिम्मा लेते हैं यह मानो हुई बात है कि शरणागति भक्ति का ही एक स्वरूप है अवश्य ही गीता की भक्ति अविवेक पूर्वक ही हुई अंधभक्ति या अज्ञान प्रेरित आलस्यमय कर्म त्याग रूप जड़ता नहीं है गीता की भक्ति क्रियात्मक और विवेकपूर्ण है गीता की भक्ति पूर्ण पुरुष परमात्मा की पूर्णता के समीप पहुंचे हुए साधक द्वारा की जाती है गीता की भक्ति के लक्षण बारहवें अध्याय में भगवान ने स्वयं बतलाए हैं गीता की भक्ति में पाप को स्थान नहीं है वास्तव में भगवान जो का जो शरणागत अन्य भक्त सब तरफ सब में सर्वदा भगवान को देखता है वह छिपकर भी पाप कैसे कर सकता है जो शरणागत भक्त अपने जीवन को परमात्मा के हाथों में सौंप उसके इशारे पर नाचना चाहता है उसके द्वारा पाप कैसे बन सकते हैं जो भक्त सब जगत को परमात्मा का स्वरूप समझकर सबकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है वह निष्क्रिय आलसी कैसे हो सकता है एवं जिसके पास परमात्मा स्वरूप के ज्ञान का प्रकाश है वह अंधतम में कैसे प्रवेश कर सकता है इसे से भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वै सत्य संशयम युद्ध करो परंतु सब समय मेरा भगवान का स्मरण करते हुए और मेरे में भगवान में अर्पित मन बुद्धि से युक्त होकर करो यही तो निष्काम कर्म संयुक्त युक्त योग है इससे निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति होती है इसी प्रकार की आज्ञा अध्याय नौ सत्ताइस और अट्ठाई अट्ठारह सत्तावन आदि श्लोकों में भी है